तथा उपदेश करके भगवान स्वधर्म पालन का उपदेश कर रहे हैं जिसमोक के द्वारा और आगे देखेंगे औतरणी का यद एतद मतम कर्म कर्तव्यम कर्म इति कर्तव्य मतम कर्म करना चाहिए इस प्रकार जो या मत से इस मतिक कर्म कर सब करत्यम कर्म करना चाहिए इस प्रकार जो या मत प्रमाण के सहित कहा गया कैसे कहा गया प्रमाण के सहित हाँ तथा था वह उस प्रकार वह उस प्रकार किस प्रकार देखो ये मे मतम अनुतिष्ठन्ति मत निषंवां मुच्य कर्म भी ये मे मतम मत नुतिषंती मानवा श्रद्धाता मुच्य ते कर्म भी लगाइए ये मानवा ये मानवा ऐसा करो मानवाह के विशेषणों को पहले ले लेना ये श्रद्धावंता अनसूयता मानवा ये श्रद्धावंता अनुसूयता मानवा में मत नित्यम अनुति ते अपि कर्म भी एक एक बार और है? एक बार और और देखेंगे ये श्रद्धावंता ये श्रद्धावंता मे इद मत नित्यम अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्म भी लगाइए ये जो श्रद्धावंत श्रद्धालु जो श्रद्धा रखने वाले अनसुंत करते है असूया न करने वाले असूया कहते हैं गुणेशु गुणेशु दो अविष्करणम असुईया क्या है गुणेशु दोषा अविष्करणम गुणों में दोष को निकालने को असूया कहते हैं गुणों में दोष निकालना जानते हैं कोई भी किसी व्यक्ति में अनेक गुण विद्यमान है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 मेरे इस मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं मतलब मेरे इस मेरे इस मत के अनुसार सदा आचरण करते हैं मेरे इस मत के अनुसार सदा नित्य मनुष्ठ सदा आचरण करते हैं किसके अनुसार मेरे मत के अनुसार किंतु जो श्रद्धा रखने वाले तथा असूया न करने वाले मेरे इस मत का सदा आचरण करते हैं लगे मेरे इस मत का सदा आचरण करते हैं ते अपनी कर्म भी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 देखेंगे ये मे मे करम मदियम करते मेरा इदम मतम अनुकलिस्टंत करते अनुवर्तनते आचरण करते हैं जो मेरे इस मत का आचरण करते हैं मानवाह करते थे मनुष्य और श्रद्धा वंता करते श्रद्धा धाना श्रद्धा करते हुए अनुसूयंत हमने क्या बताया असूया न करते हुए क्या असूया अकुरंता और असूया न करते हुए किसमें मई गुरु वासुदेव की मुझे गुरु वासुदेव में भगवान सबके गुरु हैं गुरुओं के भी गुरु कौन है हाँ परम गुरु भगवान ही है पूर्वं यो वही वेदांस प्रणो तम देवात्म बुद्धि प्रकाश वही शरण अहम जो सृष्टि करके ब्रह्मा को भी वेदक ज्ञान प्रदान करते हैं तो ब्रह्मा को भी जो वेद ज्ञान प्रदान करने वाले हैं तो वो कौन जो परमात्मा है वो सबके गुरु है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 है, है ना? ऐसा। कर्म भी, कर्म भी से क्या लेना धर्म दर्म, दर्म, धर्मा धर्मा धर्म ही धर्मा धर्म नामक कर्मों से, से, से मुक्त हो जाते हैं नामक कर्मों वो मुक्त होते हैं और ज्ञानी मुक्त होता है अपनी किसको ग्रहण करना है ज्ञानी को ज्ञानी हाँ? कर्म नहीं करेगा तो भी मुक्त हो जाएगा ऐसा आगे देखेंगे ये त्यूयत नुति मे मत विमूठान ये अभ्यसूयता मे मत सर्वज्ञान विमूठान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 श्रद्धा करते करने वाले और असूया न करने वाले मेरे मत मेरे मत के अनुसार आचरण करने वाले और उनके उनसे जो विपरीत हैं उनका भगवान यहाँ वर्णन करते हैं कौन तो जो श्रद्धा नहीं रखते हैं और असूया करते हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं ये तू ए तिशूयता न अनुतिष्ठ में मतम लगाइए तू तू ये किंतु जो कैसे लगाई अभी है ना किंतु हाँ तू अभी ये किंतु अभी सुयंता है इसका अर्थ क्या असुया करने वाला असूयंता में यहाँ पर अभियुक्स लगा हुआ है तू अब ये किंतु असुया करने वाले जो लोग मैं ऐतर मतम न अनुसिष्ठनती में एतरमतम मतम न अनुसिष्ठी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 सभी ज्ञानों में मोह प्राप्त हुए अर्थात उनको कोई भी ज्ञान नहीं होता है तो लगाएंगे अन्वय करेंगे ऐसे सर्वज्ञान विमूढ़ नष्टान अचे सर्वज्ञान विमूढ़ का अर्थ है सभी ज्ञानों में विशेष रूप से मोह को प्राप्त हुए नष्ट हुए तथा अभिवेकी जानू सर्वज्ञान विमूढ़ दुखिया बो कुछ कि सभी ज्ञानों में विशेष रूप से मोह को प्राप्त हुए जानू नष्ट हुआ ष्टान का क्या मतलब है नष्ट हुआ जानो और अचेतता उनको अविवेकी जानो वो बिल्कुल नष्ट है वो लोग है ये तो तब विपरीतु जो लोग उससे विपरीत एकदम मतम अब सुयंता मेरे इस मत में मेरे इस मत की असूया करते हुए या मेरे इस मत में दोष निकालने वाले ऐसा कर लेना दोष हाँ मेरे इस मत की असूलिया करने वाले या मेरे इस मत में क्या निकलने वाले दोष हाँ दोष निकालने वाले ना अनुष्ठर्थ है ना अनु वर्तनते मतलब आचरण नहीं करते हैं मे मतम करते हैं कि मेरे मत के अनुसार लग जाएगा मेरे हाँ में मतम है ना ये ध्यान देंगे मे कर्त पहले भाष्कार ने क्या कर दिया मम ऐतन मम मतम लिखा ना भाष्कार ने क्या लिखा एतर हाँ तो यहाँ जो मे मतम लिखा है ना मे मतम तो गीता के शब्द है और मैं करते वास्तव में क्या किया तो सर्वज्ञान विमूढ़ है ना तो कहते हैं सर्व उसका अर्थ बताते हैं सर्वे ज्ञानेशु विविधमू सभी ज्ञानों में विविध प्रकार के मोह से युक्त हुए लोग सभी प्रकार के ज्ञानों में विविध प्रकार के मोह से युक्त या विविध प्रकार के मोह को प्राप्त हुए ते अर्थ हुए लोग सह ते तो क्या बनेगा सर्व ज्ञान क्या होगा और कान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 अब देखो यहाँ प्रश्न होगा पुनः कारणाते पुनः अकस्मात पुनः किस कारण से वे लोग आपके मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं कौन असूया करने वाले श्रद्धा न करने वाले ऐसे अब वे अभिवेखी लोग पुनः पुनःकस्मात कारणात पुनः किस कारण से वे लोग यहाँ अनुपृष्ट है ना क्रिया के कर्ता का अध्ययन कर लेना पुनः किस कारण से वे लोग है?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 कि पर के धर्म का आचरण करते हैं पर धर्म का आचरण करते हैं और स्वधर्म का आचरण स्वधर्म जो सम्मत शासम आचरण है वो क्या है स्वधर्म है और शास विरुद्ध जो आचरण है वो क्या है पर धर्म है कि पर धर्म का आचरण करते हैं क्या स्वधर्म न अनुवर्तनते और अपने धर्म का आचरण नहीं करते ये पहले वाले वाक्य का ही स्पष्टीकरण है अस्मात्तना कारणात्म मतम ना उत्ष्ठ का ही और देखेंगे त्वर प्रतिकूला तो कि ये जो जो भगवान भगवान भगवान के के के के बताए हुए मत अनुसार आचरण नहीं करते हैं हैं हैं? वे भगवान के है या प्रतिकूल तो आपके प्रतिकूल रहने वाले वे लोग आपके या आपसे प्रतिकूल रहने वाले वे लोग आपके शासन के अतिक्रमण से होने वाले दोष से ध्यान देना की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 ये क्या धातु विभेति और दा तुम इत में क्या दिख्धि दिख्धि दिख्धि दिख्धि दिख्धि दिख्धि दिख्धि दिख्धि बनेगा विभे बनेगा सूत्र क्या है कि आपके आपसे प्रतिकूल वे लोग आपके शासन के अतिक्रमण में दोस्त से क्यों नहीं डरते हैं तो है ना करता सत्रह उस पर कहते हैं इस पर उत्तर है देखो सदृश चेषते स्व प्रकृतिष्य सदृश चेषते स्व प्रकृते ज्ञानवाकृते ज्ञानवाइये ज्ञानवान्हीं प्रकृते सदृश चेषते ज्ञानवान अपि अपि अपि लगाइए ज्ञानवान ज्ञानवान सदृशम अव प्रकृति है सदस्य ज्ञान वन करते मनुष्य ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्थ प्रकृति है स्वभाव या संस्कार ज्ञानी मनुष्य भी अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है स्वस्या करके अपनी प्रकृति करते संस्कार ज्ञानी मनुष्य भी अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है किसके अनुसार आचरण करता है संस्कार के अनुसार आचरण करता है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 तो अपने संस्कारों के अनुसार आचरण करता है कौन ज्ञानवान अपनी मूर के लिए अपने मनमानी चले तो कहना क्या है ज्ञान वान अपनी भगवान कहते हैं कि भी अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है हुँ? तो ऐसा देखना और क्या कहते हैं भगवान कि भूतानी प्रकृति में आती भूतानी करते प्राणी य तो वायु मानी भूतानी जनते है जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं कि भूतानी करते सभी प्राणी प्रकृति में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 किए गए धर्म अधर्म आदि नहीं पूर्व जन्म में किए गए धर्म अधर्म आदि के संस्कार पूर्व जन्मे किए गए धर्म अधर्म आदि के संस्कार जो वर्तमान जन्म वर्तमान जन्म आदि में अभिव्यक्त होते हैं वर्तमान जन्म आदि में अभिव्यक्त होते हैं आप ऐसा समझना कोई संस्कार तो वर्तमान जन्म के समय ही अभिव्यक्त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 साधन है तो स्तनपान में भी प्रवृत्ति कब होगी जब क्या मालूम हो जाए ये मेरे इष्ट का तो इष्ट का साधन है तो इष्ट का साधन है इसका जो बच्चा त्वरित उत्पन्न हुआ है उसने कभी अनुभव किया है अच्छा जो वन में पशुओं के बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके मुख में कोई स्तन देता है क्या खुद पीते है ना तो उनकी जो स्तन में प्रवृत्ति होती है तो क्या समझते है की स्तन मदिष्ट साधनम स्तनपान करना मेरे इष्ट का साधन है मेरे अभिष्ट का साधन है तो ये स्तनफान मेरे इष्ट का साधन है तो ऐसा जो है इस जन्म का अनुभव है क्या उनका कब का है हाँ पूर्व जन्म में स्तनपान किया है उसी का संस्कार उनका पड़ा हुआ है और संस्कार के अनुसार ही वो बुट पीते हैं आदमी मर करके यदि बंदर बन जाएगा तो अब देखो जो बंदर का बच्चा जो पेड़ तो कैसे कूदता है देखा आपने उधर कूदेगा इधर कूदेगा बिल्ली का बच्चा अभी खाता है आदमी मर करके यदि बंदर बनेगा या बिल्ली बनेगा तो फिर वो क्या करेगा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 स्त्री संसर्ग के संस्कार बच्चे में अभिव्यक्त होते हैं वो युवा अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं और पढ़े सब पहले के और व्यक्ति का एक काल होता है, तर है? हाँ समय के अनुसार जो है ना सब संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं लोगों के इसमें है ना कि अभिव्यक्त है ना कि अभिव्यक्त होने वाले सब संस्कार ये वर्तमान जन्म में अच्छा जन्म आधी लिखा है ना जन्म काल में अभिव्यक्त होने वाले आदि ऐसी यौवन काल में अभिव्यक्त होने वाले से आदि हो ले लेना मैं थोड़ा लोक संके आ रहा हूँ जन्म में किए गए धर्म धर्म आदि के संस्कार धर्म धर्म कर तत्व शुभ धर्म पर है दार्म, दार्म से कर्म अधर्म तो संस्कार रूप से पूर्व जनु में किए गए धर्म अधर्म आदि के संस्कार आदि से लेना है आपको अनुभव क्या लेना है ज्ञान के संस्कार और कर्म के संस्कार दोनों को ही संस्कार रहते हैं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 वर्तमान <शुष्या> जन्म में जन्म से लेना है जन्म काल वर्तमान जन्म वर्तमान जन्म काल में अभिव्यक्त होते हैं और आदि से क्या लेना है हाँ यौवन काल में अभिव्यक्त होते हैं वर्तमान जन्म में अभ्यक्त होते, होते हैं या वर्तमान यौवन में अभिव्यक्त होते हैं ऐसा कह सकते हैं ठीक है और चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्तमान आदि का तो हो सकता है क्या वर्तमान जन्म के आरम्भ में उठना अच्छा नहीं यही ठीक है वर्तमान जन्म आदि में अभिव्यक्त होते हैं आदि से यौवन लेना है वर्तमान जन्म और वर्तमान यौवन में अभिव्यक्त होते हैं उस संस्कार को क्या कहते हैं प्रकृति लग गया ऐसा लगाएंगे प्रकृति नाम से प्रकृति को बताते हैं पूर्व जन्म में दिए गए धर्मा धर्मादि के संस्कार जो वर्तमान जन्म और यौवन में अभिव्यक्त होते हैं वे संस्... उस संस्कार को प्रकृति कहते हैं संस्कार को क्या कहते हैं सत्या सदस्य उस संस्कार के समान ही सभी जंतु आचरण करते हैं सभी जीव आचरण करते हैं सर्वा जन्तु है ना क्या कह मेरी सभी प्राणी आचरण करते हैं ज्ञान वन ज्ञानी भी उसी के अनुसार करता है ज्ञानी भी पुनः मूर्खा क्यूँ तो पुनः मूर्ख की, की क्या बात है पुनः मूर्ख की, की क्या बात है संस्कार के अनुसार सब चलते हैं करते इसलिए तस्मार्थ करती भूतानी भूतानी प्रकृति में ज्ञान की प्राणी अपने स्वभाव की ओर जा रहे है प्राणी अपने तो निग्राह क्यूँ कर निग्राह करते शासन मम व अन्य सुबह मेरे अथवा अन्य का अन्य का गुरुजनों का महापुरुषों का सरकार का मेरे अथवा अन्य का शासन क्या करने का ठीक है अब इस पर यह शंका होगी क्या कि यदि सभी लोग अपने अपने संस्कार के अनुसार चल रहे हैं, तब तो विधि निषेध का क्या उचित होगा शास्त्र कहता है शुभ कर्म करना चाहिए शुभ कर्म नहीं करना चाहिए सत्यम रू या अन्यतम सत्य भाषण करना चाहिए मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहता है न मानस मशनियात मानस भावना चाहिए सुरा पानम ना कुत तो ऐसे विधि निषेध का क्या मतलब होगा विधि निषेध दर्द होगा कि नहीं होगा जब सो तो अपने संस्कार के अनुसार चल रहे हैं तो विधि निषेध ऐसा होगा दर्द होगा हो देख रहे हैं यदि सर्वा यदि सभी प्राणी अपने अपने संस्कार के अनुसार ही आचरण करते हैं प्रकृति का तो संस्कार यदि सभी प्राणी अपने संस्कार के समान ही आचरण करते हैं चेष्ट के अर्थ क्या प्रकृति शून्यकर्षित ना और संस्कार से रहित कोई प्राणी नहीं।, नहीं।, कोई... कोई नहीं है सब संस्कार पड़े हुए पूर्व जन्मो के संस्कार अनुसार अभी प्रवृत्ति होती है अभी जो धर्माधर्म करेंगे उसके संस्कारानुसार आगे प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसा तो फिर कोई भगवान को प्राप्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा यही शंका है प्रकृति से शून्य कोई प्राणी नहीं है तो तथा कर्त तो पुरुष के प्रश्न के विषय की सिद्धि न होने से या पुरुष के प्रश्न का विषय संभव न होने से ध्यान देना जब आप चलने का प्रयत्न करते हैं तो प्रश्न का विषय क्या हुआ चलना खाने का प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का विषय खाना पीना हुआ ना तो जब संस्कार के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है तो कोई अपने प्रश्न साध कोई कार्य हुआ वास्तव कहते हैं शुभ कर्म करो तो शुभ कर्म के लिए प्रश्न करना पड़ेगा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 पुरुष hmm. के प्रश्न का विषय संभव होने से सब कार्य किसके अनुसार हो रहा है okay. तो फिर पुरुष के प्रश्न का कोई विषय नहीं बचा की पुरुष के प्रश्न का विषय संभव न होने से या पुरुष के प्रश्न का विषय कोई कार्य न होने से पुरुष के प्रश्न का विषय कोई कार्य न होने से शास्त्र की अनर्थकता प्राप्त होने का जब पुरुष के प्रश्न का विषय कोई कार्य नहीं हुआ तो शास्त्र कैसा हुआ अनर्थक शास्त्र कैसा है की सत्य भाषण करो और सत्य भाषण मत करो ईश्वर की आराधना करो पाप का शास्त्र कैसा हो जाएगा हाँ। इस तो जब संस्कार के अनुसार की अनर्थकता प्राप्त होने पर या कहा जाता है। सब प्राणी अपने संस्कार के अनुसार ही आचरण करता है और क्या प्रकृति शून्य और संस्कार से रहित कश नाश्ती कोई प्राणी नहीं है तो पुरुष के प्रत्म का विषय संभव निके है या पुरुष के प्रश्न का कोई कर्म संभव न होने से विधि भी निषेध बोधक शास्त्र की प्राप्त प्राप्त होने होने पर पैसा पर शास्त्र शास्त्र बोधक की या कहा जाता है कि जाता है है राजा देशो तयम आगत इंद्रिय अर्थे रागद्वेश प्रत्येक इंद्री के विषय में या प्रत्येक इंद्री के विषय में राग मुझे दो बार कहा है ना तो प्रत्येक इंद्री का विषय अथवा सभी इंद्रियों का विषय सभी इंद्रियों के विषय में राग द्वेश बने रहते हैं इंद्री का जो अनुकूल विषय है उसमें क्या रहेगा राग और इंद्री का जो प्रतिकूल विषय है उसमें क्या होगा एक होगा ना लड्डू मिल जाए तो राग, राग। और साफ उसी जगह आ जाए तो हाँ हाँ है ना लड्डू सामने दिखाई दिया तो राग हो गया उस तरफ आ गया तो तो तो आपकी नेत्र का विषय बन रहा है जिन उस पर क्या हो गया, दुश। दुश। दुश। हो गया। है ऐसा तो सभी इंद्रियों के विषय में रागद्वेश रहते हैं जो अनुकूल विषय है, है उसमें क्या होता है राग और प्रतिकूल विषय में क्या होता है भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए प्राणी को तयो न व आगछेत ही परिपंथी नौ क्यों वसम अस्य वसम न आगछेत कयो से लेना राग द्वेश के बस में नहीं आना चाहिए राग द्वेष के बस में राग के बस में नहीं आना चाहिए और द्वेष के बस में भी नहीं आना चाहिए तो राघव द्वेष होने पर ही संस्कार के अनुसार चुवि हो जाती है रागव द्वेश पुराने संस्कार के अनुसार हो रहे हैं राघव द्वेश अनुसार हो रहे हैं पुराने संस्कार। और राघव द्वेश के बस में होने पर व्यक्ति किसके अनुसार आचरण करेगा अपनी आच्छार। संस्कार के अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करेगा राघव द्वेश के बसी हुआ व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है कौन अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है राघव द्वेश अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है इसलिए भगवान कहते हैं ये राग द्वेश के बच में नहीं होना चाहिए तो फिर संसार के अनुसार आचरण होगा अब उसको जो है ना ये शास्त्र की ओर देखेगा शास्त्र क्या कहते हैं भगवान क्या कहते हैं तो उसके अनुसार वो प्रश्न करेगा और तो पुरुष के प्रश्न का विषय कब होगा जब राग द्वेश के बच में क्यों तो उसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि ही कर्थ है क्योंकि तऊ परिपंथ नव कर्थ राष और अस्त कर्त है इस मनुष्य के इस सागक के क्योंकि राग द्वेष इस मनुष्य के विरोधी है या राग इस मनुष्य के कल्याण मार्ग के विरोधी है राग द्वेष इस मनुष्य के कल्याण मार्ग के विरोधी है।, है कौन विरोधी है राग द्वेश प्रकृति के अनुसार आचरण करता है बहुत आत्मचिंतन खूब करना अंतर्मथन करना चाहिए की मेरा मन कैसा है मेरा मन कैसा है मेरा मन का जाप की डर है मेरे मन तो का द्वेष की डर है क्यों है ये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 वो शास्त्र के अनुसार अनुसार आचरण कर सकता है लगाइए इंद्रिय अर्थे का अर्थ तो है सर्वेन्द्रिया नाम अर्थ मतलब सभी इंद्रियों के सर्वेन्द्रिया नाम शब्द आदि विषय अर्थ है अर्थे का शब्द आदि अर्थे का तो क्या अर्थ है इंद्रिय अर्थे है ना इंद्रिय अर्थ है इसका अर्थ किया है सर्वेन्द्रिया नामर्थ है इंद्रिय अर्थ का क्या है सर्वेन्द्रिया नाम और अर्थ से क्या लेना है शब्दादी विषय सब सब विषय में में है जाड़े के दिनों गर्म पानी मिल जाए तो कैसा लगेगा ठंडा दे दो तो है तो वही बताते हैं इसको इष्टे रागा इष्ट विषय में राग होता है इस विषय में और अनिष्टे द्वेषा अनिष्ट विषय में द्वेष होता है इस प्रकार प्रत्येक इंद्री के विषय में राग-द्वेष अवस्थ रहते हैं इस प्रकार प्रत्येक इंद्री के विषय में राग द्वेष अवस्थ रहते हैं सभी तो इंद्रियों के विषय में राग द्वेष अवस्थ बने रहते हैं अब ध्यान देना तत्प्रकारा uh... होने पर तब यह पुरुष के प्रश्न का यह पुरुष के प्रश्न का और शास्त्र के प्रतिपाद्य का विषय कहा जाता है ऐसा समझ लेना पुरुष के प्रश्न का और शास्त्र की आवश्यकता का विषय कहा जाता है लगा सकते शास्त्र शास्त्र नहीं का सत्र अच्छा देखता हूँ तो ऐसा लगा लेना चाग में पहले कर लो चा और सब यदि चा को पहले लगाते हैं ना आप और सब यह शास्त्र प्रतिषाद के पुरुष के प्रश्न का विषय कहा जाता है क्या कहेंगे शास्त्र प्रतिपाद्य पुरुष के प्रश्न का विषय शास्त्रार्थ कर हो जाएगा शास्त्र प्रतिपाद्य शास्त्र प्रतिपाद्य क्या हुआ पुरुष का प्रश्न और तब यह शास्त्र प्रतिपाद्य पुरुष के प्रश्न का विषय कहा जाता है अब देखना तो शास्त्रार्थता कि शास्त्र के प्रतिपाद्य में लगा हुआ शास्त्र के प्रतिपाद्य में लगा हुआ या शास्त्रानुसार कर्म करने में लगा हुआ शास्त्रानुसार कर्म करने में हाँ या शास्त्र के प्रतिपाद कर्म में लगा हुआ शास्त्र के प्रतिपाद कर्म में लगा हुआ शास्त्र के अनुसार आचरण करने में लगा हुआ मनुष्य को पहले से ही राग द्वेष के बचने में नहीं आना चाहिए शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य को क्या होगा फिर शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य को शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य को पहले से ही रागव द्वेष के बस में नहीं आना चाहिए तभी तो आचरण कर पाएगा ही क्यों क्योंकि जो पुरुष की प्रकृति है जो पुरुष की सागरा पुरुषम प्रेरित सागव द्वेश पूर्वक ही अपने कार्य में प्रेरित करती है वह प्रकृति किसको प्रेरित करती है किसको प्रेरित करती है क्या करते वह प्रकृति पुरुष को रागव द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में प्रेरित करती है या जैसे लिखा वैसी लगाई है वह प्रकृति रागव द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में पुरुष को प्रेरित करती है कौन से प्रेरित करती है प्रकृति और कैसे प्रेरित करती है रागव द्वेश पूर्वक मतलब पूर्व में रागव द्वेष है तो कौन प्रेरित करेगी प्रकृति रागव द्वेश पूर्व में है तो प्रेरित कौन करेगी और रागव द्वेश पूर्व में नहीं है प्रकृति प्रेरित करेंगे फिर शास्त्र के अनुसार आचरण होगा है ना सिर्फ तो आपका संस्कार होगा इसलिए रागव द्वेश के बस में नहीं आना चाहिए सब कब? जब प्र... जब कदाकर्थ है प्रकृति अपने कार्य में उसको प्रेरित करती है तब जब प्रकृति प्रेरित कर रही है संस्कार प्रेरित कर रहे हैं तो स्वधर्म का परिग हो जाएगा उस संस्कार के अनुसार आप चलेंगे तो कुछ भी करेंगे तब स्वधर्म परित्यागा चार पर धर्मानुष्ठान तब स्वधर्म का परित्याग होता है और पर धर्म का अनुष्ठान होता है ठीक है स्वधर्म का परित्याग और पर धर्म का आचरण होता है कब जब प्रकृति प्रेरित कर रही है संस्कार प्रेरित कर रहे हैं तो क्या करें मेरा संसार संस्कार ऐसा मरो जाकर के कुआमीरो वही भगवान बताते हैं तब स्वधर्म का परित्याग और पर धर्म का आचरण होता है यदा पुनः यदा पुनः जब प्रतिपक्षण रागद्वेशमित की जब प्रतिपक्ष की भावना से रागद्वेशन जब प्रतिपक्ष की भावना से क्या करता है रागद्वेश प्रतिपक्ष की भावना का अर्थ होता है विरोधी भावना जैसे देखना किसी विषय में राग हो गया तो उसका राग का नियंत्रण कैसे करना है प्रतिपक्ष की भावना से प्रतिपक्ष की भावना कैसे जिस विषय में राग है ना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 बस में करता है या नियंत्रण करता है किसका रागत देश का मदिरा में किसी का खराब हो रहा है तो प्रतिपक्ष की भावना करनी पड़ेगी इससे तो बहुत पाप हो जाएगा इससे खराब होगा और पाप भी बहुत होगा ऐसा ऐसा बहुत सोचना पड़ेगा भी लोग हमें क्या हम ऐसा करेंगे संसार में सब लोग हमको क्या कहेंगे ऐसा सब विचार करना चाहिए थोड़ा जो होगा तो देखा जाएगा फिर गरीब लोगों को काम सोचना इसलिए देखेंगे पुनः जब राग पुनः जब प्रतिपक्ष की भावना से प्रतिपक्ष की भावना क्या है जरूरी भावना प्रतिपक्ष की भावना से राजा दृष्ट का नियंत्रण करता है समाज में लोग हमको क्या कहेंगे ऐसा सब क्या होता है कदा कब कदा पुरुषा शास्त्र दृष्टि एवं भवती सब पुरुष शास्त्र दृष्टि वाला ही होता है कैसा होता है साक्ष दृष्टि वाला ही होता है मतलब दृष्टि वाला ही होता है मतलब शास्त्रानुसार आचरण करने वाला ही होता है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 इसलिए मनुष्य को चाहिए इसलिए मनुष्य को रागव द्वेश के बस में नहीं आना चाहिए सहयोग मनुष्य को रागव द्वेश के बस में नहीं आना चाहिए और की भावना से रागव नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए हमेशा द्वेश आ रहा है इसको हम मार देंगे खींच देंगे तभी उस पर भी प्रतिपक्ष की भावना होनी चाहिए ऐसा करने से तो अच्छा नहीं होगा हमको भी बहुत पाप लगेगा ऐसा करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा ऐसा होना चाहिए यथाकर्थ क्योंकि है ना श्लोक में ही करते तो ही का ही अस्था समझले ना तु तो करते, करते, करते। रहन करने वाले किसने स्त्रीयो मार्ग से मतलब कल्याण मार्ग के विघ्न करने वाले परिपंथ नस्कर की तरह कल्याण मार्ग का कल्याण तस्कर की तरह कल्याण मार्ग से विघ्न करने वाले या तस्कर की तरह कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले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 साथ ही एक दिन हमारा बैठते ही सोचते हैं ठीक है इस समय दोबारा हो ये सब